थी करती देह व्यापार नारी गण काारी गणिकाती करती देह पार राम नाम तोते के मुख से सुनती बारम्बा राम नाम तोते के मुख से सुनती बारम्बा मरते नाम नाम सुन पहुँची हरिके धाम कितने भय हैं कितने भय हैं कितने भव पार हुए ले तेरा नाम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 करता था मास व्यापार साली ग्राम से मास तोलता हृदय में था प्यार साली ग्राम से मास तोलता हृदय में था प्यार प्रगति प्रभु के दर्शन पाए जगन्नाथ जगन्नाथपुरी था कितने भय है कितने भाव कितने भव पार हुए तेरा नाम जिसका नाम डाकू चोर लुटेरा था जिसका नाम डाकू चोर लुटेरा था घाटम जिसका नाम डाकू चोर लुटेरा था टम जिसका नाम संत कृपा से हरि नाम को जपता ठोया डाका तो चोरी लूट छूट गई आए मिले घनश्याम कितने भव कितने भव कितने भव पार हुए ले तेरा नाम जटायू भालू कपि कागब सुंदीना जटायु भालू कपि बसुंडी नाग जाति को जाति पार हो गए राम चरण अनुराग जाति को जाति पार हो गए राम चरण अनुराग करुण दास जो नाम को जपते उनको करू प्रणाम कितने भाव, कितने कितने भाग्य पार हुए ले तेरा नाम कितने पार हुए ले तेरा नाम ना। भगतों की तो बात छोड़ दो पापी तर तम कितने भव पार हुए ले तेरा ना भक्तों की तो बात छोड़ दो पापी तरे तमाम कितने भव पार हुए ले तेरा ना तो अकबर बीरबल से प्रार्थना करता है इच्छा एक उठी मेरे मन में हो इच्छा एक उठी मेरे मन में पूरी उसे करा दो तुम जैसे तैसे हो मीरा का मुझको दर्श करा दो तुम जैसे तैसे ओ मीरा का मुझको दर्श करा दो तुम बोला बीरबल है राजन क्या सूझी अजब कहानी है रजपूतों के महल में जाना अपनी मौत बुलाने महाराजा भूल गए इस बात को आपके पिता के द्वारा विक्रम सिंह के पिता संग्राम सिंह का वधुआ है अगर आप मीरा के दर्शन करने की बात कर रहे हैं और चले गए विक्रम सिंह ने कहीं देख लिया कि मेरे पिता के हत्यारे का बेटा अकबर मेरे महल में आया है कैद कर ले जाओ, सिर कलम हो जाएगा आपका वो अवश्य अवश्य मृत्यु दंड देगा क्योंकि राणा प्रताप की भूमि है वो राणा प्रताप की भूमि है वो मारवाड़ कहलाती है आन शान से जहां पर रहती रजपूतों की जाती है रजपूतों के दूत अगर ये उन्हें खबर पहुंचा देंगे कि अकबर आया महलों में तो तुमको कत्ल करा देंगे इसलिए महार मत जाओ वहां पर अकबर बोला धर्म के पक्के हैं वो वो धर्म को पूरा पालते हैं एक अकेले खाली हाथ पर हाथ नहीं वो डालते हैं मैं जानता हूं उन क्षत्रियों को निहत्थे पर कभी वार नहीं करते अकेले पे कभी वार नहीं करते घर में आए दुश्मन का भी वो सम्मान करते मैं उनकी संस्कृति को अच्छी तरह से जानता हूं मैं अकेला जाऊंगा निहत्था जाऊंगा मीरा के दर्शन करूंगा कहीं में पकड़ भी लिया गया पहचान भी लिया गया मुझको विश्वास है उनके धर्म के अनुसार घर में आए दुश्मन का भी मान करूंगा नियथ पर वार नहीं करना किसी के साथ धोखे से उसका वध नहीं करना युद्ध में वो पीछे नहीं हटते लेकिन मैं बिना युद्ध के जाऊंगा बिना हथियार के जाऊंगा मेरा मान करेंगे वो इसलिए कहा मुझको जाना है कुछ भी हो जाए सुनो बीरबल दर्श जरूरी करना है कुछ युक्ति निकालो बीरबल ने कहा महाराज मैं तो यही कहूंगा कि मत जाओ ठीक है उनका धर्म है क्षति धर्म है वो आन शान के पक्के हैं वो नियथे पर वार नहीं करते उनका धर्म कहता है लेकिन सुनो मेरी बात रह न आरत के चित चेतु दुख की स्थिति में क्रोध की स्थिति में लोभ की स्थिति में मोह की स्थिति में कब धर्म ने किसका साथ दिया धर्म छूट जाता है जब वो क्रोध के नशे में आएगा जब देखेगा कि मेरे पिता संग्राम सिंह के हत्यारे का बेटा अकबर मेरे सामने खड़ा है अपने पिता के वध का बदला बदलाव चलेंगे कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मारा अब मैं तुम को मारूंगा तो क्रोध के समय वो आवेश में आएंगे भूल जाएंगे अपने धर्म को तो क्रोध में आकर के आपको आपका वध हो सकता है वध करेंगे आपका अच्छा ऐसा कर सकते हो कहा महाराज आपका जाना ठीक नहीं रजपूतों के महल में जाना अपनी मौत बुलानी है अकबर बोले अकबर बोला धर्म के पक्के धर्म को पूरा पालते हैं एक अकेले खाली हाथ पर हाथ नहीं वो डालते हैं लेकिन फिर भी अगर डालेंगे हाथ तो मैं मरने को तैयार हूं क्यों का सुनो कुछ भी हो जाए सुनो बीरबल दर्श जरूरी करना है मरने की तुम बात छोड़ दो एक रोज तो मरना है अमर होने का पट्टा कौन लिखवा के लाया है एक दिन तो मर नहीं है और बीरबल सुनो संत जैसे महापुरुष मीरा जैसे संत महापुरुष जिसकी जिंदगी में नहीं आए एक बार नहीं ये सिर अनंत अनंत बार सैकड़ों बार मृत्यु के कदमों में कुचला जाएगा चौरासी लाख बार मरना पड़ेगा अगर जिंदगी में संत नहीं आए तो तुम एक बार मरने की बात करते हो एक बार सर कटाने से अगर चौरासी का चक्कर छूटता हो तो मैं एक बार भी सर उड़ाने को तैयार हूं कटे भले सर लेकिन मीरा जैसे संत के दर्श के बिना मैं रह जाऊंगा असंभव अकबर बोला सुनो बीरबल दर्श जरूरी करना है मरने की तुम बात छोड़ दो एक रोज तो मरना है समझ गए बीरबल ये राजहट है राजहट त्रियाहट बालहठ और योगहट चार हठ बड़ी प्रसिद्ध हैं हमारे वृंदावनवासी तो कहते हैं कि पांच हठ प्रसिद्ध है पांचवीं कौन सी हट कहते हैं परेहट बात बातें पिछहट ये भी तो हट है अकबर बोले कि मरने की तुम बात छोड़ दो एक रोज तो मरना है जब अल्लाह का पता कि मानेंगे नहीं राज हट है तो युक्ति निकाली क्या युक्ति अच्छा राजन चलना है तो तैयारी कर डालो तुम कैसे सिर का उतारो ताज सुनहरी साधु भेस बना लो तुम पैरों में लो पैन खड़ाऊ हाथ में लो तुलसी माला दोनों चलेंगे राह में जबते जय गोविंदा जय गोपाल यह तरीका भेस बना डाला संतों का बन गए दोनों संत नए और संतों की मंडली के संग मंदिर मीरा के पहुंच गए महाराज अकबर और बीरबल संत भेष में संत की मंडली को लेकर के पहुंच गए मेवाड़ मीरा की महल में भीड़ बड़ी मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रही और मीरा अपने गिरधर को हाथों से आप सजा रही अपने गिरधर गोपाल का श्रृंगार किया है मीरा ने आज एकादशी तिथि है रात्रि को जागरण है विशेष उत्सव मनाया जा रहा है आज मीरा अपने गिरधर गोपाल का विशेष श्रृंगार कर रही है विशेष अलंकारों से विभूषित किया अपने ठाकुर जी को अकबर ने देखा मीरा के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि मीरा की पीठ थी पीछे मुक्त था गिरधर गोपाल की तरफ एक एक के वस्त्र अलंकारों को धान करा रही थी भीड़ बड़ी मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रही और मीरा अपने गिरधर को हाथों से आप सजा रही फिर कीर्तन शुरू हुआ तो मीरा खड़ी होकर के गाने लगी बजा बजा के इकतारा वो गोविंद गोविंद गाने, गाने लगी पाओ में घुघरू हाथ इकतारा तारा में घुंगू हाथ इकतारा गिरधर गिरधर गाने लगी नाच नाच कर हरि मंदिर में अपने प्रभु को रिझाने लगी पाओ में घुंघरू बांध के आई मोहन मुरली वाले पाओ में घुंघरू बांध के आई मोहन मुरली वाले नाचू गाऊं नहीं थकूं चाहे पाँव में पर जाए छाले मुरलिया नेक बजा दे तू, तो। नेक बजा दे तू तो। चाहे फिर कितना नाच न चाल मुरलियाने का बजा दे तू तो, चाहे तो, फिर कितना नाच न चाले मुरलियाने का बजा दे तू चाहे फिर कितना नाच न चाल मुरलियाने का बजा दे तू चाहे फिर कितना नाच न चाले गाँव में घुंगरू बांध के आई मोहन मुरली वाले गाँव में घुंगरू बांध के आई मोहन मुरली वाले नाचू गाँव नहीं थकू चाय पाँव में पर जाए छाले मुरलिया मुरलिया मुरलिया ने बजा दे तू तो। आए बजा दे, दे, दे तू तो। चाहे फिर कितना नाच न चाले मुरलिया ने बजा दे तू तो। चाहे फिर कितना नाच न हो जाए प्रण अपना राखूंगी प्रण अपना राखूंगी प्रण अपना रखूंगी जब तक तेरी मुरली बजेगी तब तक मैं नाचूंगी दुनिया इधर उधर हो जाए प्रण अपना रखूंगी पर तुमसे ना हारूंगी प्यारे से नहारूंगी प्यारे चाहे शर्त लगा दे मुरलिया ओ, मुरलिया ओ, मुरलिया नेक बजा दे तू भाई नेक बजा दे तू चाहे फिर कितना नाचन चाले मुरलिया नेक बजा दे तू चाहे फिर कितना नाचन चाले मनाऊ ना जाऊं मैं गंगा काशी ना कोई देव मनाऊ सारे तीर्थ छोड़ के मैं तो प्रेम सरोवर नाऊ मैं तो देव सरोवर नाऊ मैं तो देव सरोवर नाऊ ना जाऊं मैं गंगा काशी ना कोई देव मनाऊ सारे तीर्थ छोड़ के मैं तो प्रेम सरोवर नाऊ ये प्रेम सोर का नहाना क्या है मेरा दिल तेरे पास तेरा दिल मेरे पास मेरा दिल तेरे पास तेरा दिल मेरे पास मेरे नैन तेरे पास तेरे नैन मेरे पास मेरे नैन तेरे पास तेरे नैन मेरे पास ये है प्रेम सोर का सुना ना जाऊं मैं गंगा काशी ना कोई देव मनाऊ सारे तीरथ छोड़ के मैं तो प्रेम सरोवर नहां अदला बदली दिल की कर ले अदला बदली दिल की कर ले नैन से नैन मिला ले मुरलिया मुरलिया मुरलिया नेक बजा दे तू फिर कितना नाचन लिया ने बजा दे तो इतना नाचन चाल धन माल खजाना नहीं चाहिए दुनिया की ना खजाना सारी खुशियाँ छोड़ के आई एक तुझे बस पाना एक तुझे बस पाना एक तुझे बस पाना हर हाथ पकड़ ले मोहन मेरा पकड़ ले मोहन मेरा आज मुझे अपना ले मुरलिया ये। मुरलिया ये। मुरलिया बजा दे, तो, दे ने तो बजा दे तू चाहे फिर कितना नाचन चाल मुरलिया ने चाहे तो, फिर कितना नाचन चाले नाचे नाचे दुनिया सारी नाचे दुनिया सारी नाचे दुनिया सारी करुण दास भी संग में नाचे करुण दास भी संग में नाचे भगत सभी मत वाले मुरलिया मुरलिया मुरलिया नेक तो बचा दे तू इतना नाचंद चाल मुरलिया लेक बजा दे तू इतना तो नाचंद वाले पाँव में घुबरू बांध के आई मोहन मुरली वाले पाँव में घुरू बांध के आई मोहन मुरली वाले नाचू गाँ नहीं सकूँ चै पाँव में पर चाल मुरलिया मुरलिया लेक बजा देख बजा दे चालू मुरलिया ने बजा दे तू तो, चाए कितना नाचन काल कितना लेना नाचालू बुरलिया में घूम रू तारा पाँव में घुघरो हाथी तारा गिरधर गिरधर गाने लगी नाच नाच कर मंदिर अंदर अपने प्रभु को रिझा अपने प्रभु को रि लगी रात भर मेरा नृत्य करती रही सुबह हो गई नाचते नास्ते नृत्य बंद हुआ तो नीर बैठे बैठे गाने लगी जनता बारी बारी से दर्शन को आगे आने लगी जनता बारी बारी से दर्शन को आगे आने लगी सभी भक्त को कन्हैया गिरधर कहते जाते थे गिरधर को माला पहना मीरा को देते जाते थे गिरधर को माला बहना दे, दे, दे, दे। बोला सुनो बीर बल हो अत बोला सुनो बीरबल आज मुझे कहा ले आया ऐसा मुझे आनंद मिला जो जीवन भर भी नहीं खा मुझे आनंद मिला जो जीवन भर में नहीं पाया पीछे से अकबर आया नजदीक से दर्शन पाने को चुपके से मीरा के चरणों में कुछ भेंट चढ़ाने को चढ़ाने को बोला अकबर सुनो बीरबल आज मुझे कहा ले आया ऐसा मुझे आनंद मिला जो जीवन भर भी नहीं पाया पीछे से अकबर आया नजदीक से दर्शन पाने को मीरा के चरणों में कुछ भेंट चढ़ाने को क्या भेंट चढ़ाए कुछ लेके तो आई नहीं फिर जान गया गले की तरफ नो लखहार गले में था नो लकहार फूलों में छिपा के नो लकहार फूलों में छिपा के मीरा को कहा देकर माला ए बहन मेरी स्वीकार करो गिरधर के गले डालो माला ये मेरी बहन ये हार मैं आपको अर्पण करता हूं अपने गिरधर के, के कंठ में धारण करा मीरा की थी आंख बंद कुछ खास नहीं देखा भला जैसे की तैसी गिरधर के गले में पहना दी माला लेकिन मीरा के कानों में बहन की आवाज आई थी लगता है आज कोई अपरिचित आया है आज कोई नया आया है किसने मुझको आज तक यहाँ बहन नहीं कहा आज मुझको बहन कहने वाला कोई लगता है नया है। इतना तो हल्का सा ध्यान चला गया कि कोई नया है लेकिन कौन आया मीरा की थी आंख बंद कुछ खास नहीं देखा भाला बस जैसी की तैसी गिरधर के गले में पहना दी मान मीरा के दर्शन करके पास से चरणों का स्पर्श करके ऐहदित तो हुए आनंद में अकबर इस प्रेम के नशे में छक गए मस्ती में आये पीछे चुपके से डर भी था कोई पहचान ना ले भय भी है प्रसन्नता भी है धीरे से बीरबल के पास पीछे जाकर बोले कि कभी कभी गलती भी अच्छा काम बना देती है मैं नो लखहार उतारना भूल गया था जब साधु भेष बनाया था अब काम आ गया वो नो लखार सुन करके निराश हो गए बीरबल बीरबल ने कहा बोला बीरबल अकबर से एक बात अजीब बना दी है जिन मनकों पर नाम लिखा वो माला भेंट चढ़ा दी है आप भूल गए आपके हार जो था नो लखार उसके प्रत्येक मनके के ऊपर आपका नाम लिखा था अकबर अकबर अकबर अकबर इस बात को भूल गए अब पकड़े जाएंगे अब हम छुप नहीं पाएंगे नो हार चमचमाता हुआ सबकी दृष्टि जा रही है उस हार की तरफ किसने करीब से देख लिया आपका नाम पढ़ लिया किले को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा आप तो मरोगे मरोगे साथ में मेरी भी पूर्णमासी आ जाएगी आज अब क्या करें प्रात काल आएंगे पुजारी जब ये हार उतारेंगे आने का सब भेद खुलेगा जब वो हार निहारेंगे चलो अभी अब भाग चले बीरबल ने कहा कैसे भागे बीरबल ने कहा घबराओ मत महाराजन घुड़ सवार खड़े हैं किले से बाहर बगीचे में मैं जानता था कि दुश्मन के किले में जा रहे हैं कभी भी कोई भी स्थिति आ सकती है भागना पड़ सकता है कोई पहचान सकता है मैंने आपको महाराज इसलिए नहीं बताया था आप रोक देते हैं कहते क्या आवश्यकता घोड़ों की आप रोक देते हैं इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था एक सेना की टुकड़ी हमारे पीछे पीछे चल रही है इस समय बाहर बगीचे में खड़ी है हमारा इंतजार कर रही है चलो अभी हम भाग चले चलने की करो तैयारी है हमें आगरे पहुंचाने घोड़ों की खड़ी सवारी है निकले चुपके किले से बाहर घोड़ों पर सवार हुए और दिन निकलने से पहले दोनों सीमा से जान बची और लाखों पाए लोट के बुद्धू घर को आए अभी दोनों तो बच गए जान बच गई लेकिन मीरा के ऊपर एक नई मुसीबत आ गई सुबह हुआ हुआ सवेरा आया पुजारी आने का सब भेद खुला कि आज रात को आया था अकबर और सवेरे भाग चला जब नो पुजारी ने देखा उसके ऊपर अकबर लिखा था प्रमाण मिल गया आज रात को जो अपरिचित दो महात्मा थे कोई और नहीं अकबर अकबरी उसके साथ कोई और होगा अकबर था लगता तो था इसे खोजो आस पास यहीं कहीं होगा पकड़ के महाराज विक्रम सिंह के सब में पेश करेंगे अगर अकबर नहीं पकड़ा गया अगर तो कल हम सब पहरेदारों को फांसी में लगा दिया जाएगा इसमें भलाई है खूब ढूंढा महल को कहीं अकबर बीरबल का पतन हो तो मिले अब क्या किया जाए पुजारी घबरा गया पुजारी ने सोचा इसमें मेरी भलाई है भले अकबर ढूंढ नहीं पाए भाग गया राणा विक्रम सिंह को बता देना चाहिए ये तो कल क्या होगा हुआ सवेरा आया पुजारी आने का सब भेद खुला कि आज रात को आया था अकबर और सवेरे भाग चला कहा कि अकबर का दुश्मन था राणा अकबर का दुश्मन था राणा किसी ने खबर सुना डाली इसी खबर ने राणा के तन मन में आग लगा डाली राणा गर्जा तलवार उठा ये मीरा ही बड़ी हत्यारी है इसके कारण खानदान की बदनामी हुई भारी है ये रोज रोज का झगड़ा है मैं इसको आज मिटा दूंगा तेज की मेरी। मैं उड़ा दूंगा राणा गर्जा तलवार उठा मंदिर मीरा के आया है मीरा भक्ति में बैठी थी आकर उसे धमकाया है और कहा कि ठीक बता दे हत्यारी वो अकबर कैसे आया था अकबर ने नौ तुझको कैसे पहुंचाया था एक हाथ में नंगी तलवार एक हाथ में वो हार कि मीरा मुकरेगी उसके कुकर्मो की दास्तान ये हार बताएगा। कैसे मुकर जाएगी मेरे आगे तलवार को ललकारते बोले उठाते हुए मीरा को कहा ठीक बता दे हत्यारी वो अकबर कैसे आया था अकबर ने नौ लखको कैसे पहुंचाया था मीरा घबरा गई लेकिन माला लेकर जब करती तेरी प्रभु गिरधर गोपाल के सामने कुछ बोल नहीं पाई क्या कहूं लगता तो बहन कहने वाला अकबर ही था मैं सफाई में क्या बोल सकती हूं चुप रही चुप देखकर के और क्रोध बढ़ गया विक्रम सिंह का कहा कि क्या फेरती है तू माला माला तेरी तोड़ता हूं और मूर्ति तेरे गिरधर की मैं ठोकर मार के फोड़ता हूं जब गिरधर गोपाल को, को ठोकर मारने की बात कही घबरा गई अपने गिरधर गोपाल को उठाया हृदय लगाया शीश झुका मीरा बोली मैं हाजिर करती हूं सिर को बेसक काटो शीश मेरा पर कुछ ना कहो मेरे गिरधर को राणा जी मैं नहीं जानती कौन कहा से आया था मुझे किसी ने बहन कहा और माला को पकड़ाया था जब माला मुझको पकड़ाई तब तन का मुझको होश नहीं क्यों दोष लगाते हो राणा इसमें मेरा कोई दोष नहीं अपने अपमान को मीरा सह गई अब तक मीरा ने अपना अपमान सहा था कुछ बोली नहीं थी आज पहली बार मीरा ने अपने गिरधर गोपाल का अपमान देखा है ठोकर मारने की विक्रम सिंह बात करता है जब कहा कि ठीक है बता दे हत्यारी हत्या कैसे आया था अब इसकी सफाई में मैं क्या कहूं इतने कहा अपने गिरधर गोपाल को, को हृदय से चिपका कर शीश झुका मीरा बोली मैं हाजिर करती हूं सिर को बेशक काटो शीश मेरा पर कुछ ना कहो मेरे गिरधर को राणा जी मैं नहीं जानती कौन कहां से आया था मुझे किसी ने बहन कहा और माला को पकड़ाया था जब माला मुझको पकड़ाई तब तनखा मुझको होश नहीं क्यों दोस्त लगाते हो राणा इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं राणा बोला मीरा तेरी भक्ति की पोल बताता हूं जिन मनकों पे नाम लिखा वो माला तोड़ दिखाता हूं तोड़ी माला माला तोड़ के फेंकी मीरा के सामने देख तेरे कर्मों की दास्तानी है। क्या लिखा है इसके ऊपर और तुमको कुछ पता नहीं झूठ बोलती है तोड़ी माला बिखरे दाने राणा को चक्कर आया जब हर मनके पर गिरधरना नागर लिखा नाम नजर आया चक्कर खाकर गिर गया राणा बुद्धि ऐसी चकराई वो अकबर वाली देखी थी ये गिरधर वाली कहां आई मीरा बोली या तो किसी ने गलत खबर पहुंचाई है या फिर मेरे गिरधर ने लीला कोई नहीं रचाई मीरा ने कहा विक्रम सिंह से कि आज तक मैं कभी आपके सामने बोली नहीं थी हमेशा आप क्या के सर झुकाकर मैं रही हूं मैं अपना अपमान सह सकती हूं अपने गिरधर गोपाल का इनके सिवा मेरा दुनिया में कौन है मैं अपने गिरधर गोपाल के सहारे अपना जीवन यापन कर रही हूं आपसे मेरी ये खुशी भी नहीं देखी गई आप बताइए मैं अपना जीवन कैसे समय पास करूं कैसे मैं अपनी जिंदगी की इन कठिन घड़ियों को बिताऊं? यही तो एक मेरा आस्त्र है गिरिधर गोपाल और तुम इनको अपमान कर रहे हो इनको पांव मारने की बात करते हो ठोकर मारने की बात करते हो अब मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगी जहां मेरे गिरिधर गोपाल का तिरस्कार होता है मिल जाएगा सुख तुझे मेरे नगर छोड़ कर जाने से मिल जाएगा सुख तुझे मेरे नगर छोड़ कर जाने से विनती को स्वीकार करो मैं तुमको विनय सुनाती हूं नगर तेरा आबाद रहे मैं वृंदाबन को जाती हूँ नगर तेरा आबाद रहे मैं, को जाती हूं। मैं भी राणा तंग आ गई सुनकर तेरे ताने से मिल जाएगा सुख तुझे मेरे नगर छोड़ के जाने से विनती को स्वीकार करो मैं तुमको विनय सुनाती हूं नगर तेरा आबाद रहे मैं वृंदावन को जाती हूं इसलिए जा रही हूं जिससे तुम सुखी हो जाओगे मैं तो काट लूंगी अपने गिरधर गोपाल के सारे कैसा दीजिए मेरे कारण से आपको बार बार तिरस्कृत होना पड़ रहा है बार बार आपका अपमान होता है और आप भी मेरे गिरधर गोपाल का अपमान करने पर उतारू हो गए अब मैं अपने ठाकुर जी को आपके इस राज्य में नहीं रखूंगा मैं जा रही मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी बृिन्वन ससुराल संभाल राणा तेरी, तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुरााल सास ससुर है नंग योदा मेरे सास ससुर नंग योदा मेरे सास ससुर है सोदा मेरे सास ससुर गिरधर मेरा ब्रता संभाल राणा तेरी नगरी गिर ला व्रता संभाल राणा तेरी नगरी ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराार संभाल राणा तेरी नगरी बलदाओ जी जेठ हमारे बलदाओ जी, जी हमारे बलदाओ जी जेठ हमारे बलदाओ जी और देवर मेरे हैं ग्वाल संभाल राणा तेरी संभाल राणा तेरी महल महल अटारी मैंने छोड़ दिया है संसार संभाल रणा तेरी नगरी छोड़ दिया संसार संभाल रणा तेरी नगरी मेरी बृंदाबन ससुरा संभाल राा ंदाबन की और चली सारे नगर में शोर मच गया मेरा हमको छोड़ चली सारे नगर में शोर मच गया कर मीरा के करी मारग बीस खड़े पढ़ कर मीरा के करली मारग बीच खड़ी।, कर खड़ी सारी प्रजा बोली मीरा से हमको छोड़ कर मत जाओ मारवाड़ में रह कर हमको भगत करना सिखलाओ मारवाड़ में रह कर हम तो भलती करना सिखलाओ तेरे बिना है मेरा हम पो कीर्तन कौन सुनाएगा मारवाड़ में घोर अंधेरा तेरे बिना हो जाए गिरधर ले मीरा वृंदावन की ओर चली सारे नगर में शोर मच गया मीरा हमको छोड़ चले सारी प्रजा भी मीरा जी के पीछे पीछे भाग पड़ी चरणों में गिर के मीरा के करली ली मार्ग बीच खड़ी सारी प्रजा बोली मीरा से हमको छोड़कर मत जाओ मारवाड़ में रहकर हमको भक्ति करना सिखाओ तेरे बिना है मीरा हमको कीर्तन कौन सुनाएगा मारवाड़ में घोर अंधेरा तेरे बिना हो जाएगा सारी प्रजा रोती रह गई लेकिन जाने से वो नहीं टली मीरा गिरधर गिरधर कहती वृंदावन की और चलुण। चलुण। चलुण। छोड़ दिया सदा कले चित रास्ते में किसी के द्वार पर जाके खड़ी हो जाती जब भूख लगती वो राजकुमारी राजाओं की बेटी थी राजाओं के घर बिहाई थी पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लग्न लगाई थी आज वो जोगन अपने प्रभु की दीवाली लोक लाज को तिलांजलि दे करके, जब भी भूख लगती किसी के द्वार पर जाके खड़ी हो जाती कोई बिखारी नहीं समझ करके कोई टुकड़ा दे देता था उसी को मानसिक रूप से अपने गिरिद्र गोपाल का भोग लगा के ग्रहण कर लेती थी भिक्षा में जो भी मिलता प्रसाद समझकर खाती थी नाच नाच कर गली गली में अपने प्रभु को रिझाती थी जब से मीरा ने मेवाड़ का त्याग किया भगवान समस्त मेवाड़ पे कोप कर गए कान पड़ गया मेवाड़ में महामारी फैल गई लगे लोग हरोज मरने जिस जिसने भी मीरा की निंदा की थी सभी के बुरे दिन आ गए भगवान कहते अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है भगत के प्रेम में मेरी जब आंखें रोती हैं मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चबोती है सारी प्रजा को प्रभु के को भजन बनना पड़ा राणा समझ गया मैंने मीरा को बहुत सताया है उसे सताने का फल सारे मारवाड़ ने पाया है जिन्होंने भी निंदा की थी मीरा की सभी की दुर्गति होने लगी सभी बीमार पड़ने लगे इधर मीरा वृंदावन में आई पूछा मीरा ने यहा कोई दीपक है वृंदावन पहुंचकर दीपक का मतलब ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला दीपक कोई महापुरुष बताया कि यहाँ जीव गोस्वामी जी नाम के संत हैं बड़े प्रसिद्ध संत हैं आप उनके दर्शन कीजिए जीव गोस्वामी जी की कुटिया के पास आई बाहर खड़ी होकर के आवाज दी बाहर आए हैं एक ब्रह्मचारी जी स्वाम, गो स्वामी गोस्वामी जी के शिष्य कहा देवी क्या बात है कहा कि मैं आपकी गुरु जी से मिलना चाहती हूँ श्री जी गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ आप इन अभी आता हूं गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया गुरुदेव नाराज होकर बोले बेटा तुम भूल जाते हो तुमको पता नहीं मैं नारी का मुख नहीं देखता मैं स्त्री से मिलता नहीं तुम अच्छी तरह जानते हो ना कैसी आगे पूछने के लिए गुरुदेव उस नारी का प्रभाव ही कुछ ऐसा है बड़ी विचित्र सी लगती है बड़ी तेजस्वी है आप एक बार देखिए तो सही का नहीं जाकर के उसको कह दो महिला को हमारे गुरुजी किसी नारी का मुख नहीं देखते किसी नारी से मिलते नहीं शिष्य ने बाहर आके मीरा को कहा देवी हमारे गुरुदेव का नियम है वो किसी नारी से नहीं मिलते मीरा वृंदावन उस गुड़ रहस्य को जानती थी संतों के अंतरंग जीवन को मीरा अच्छी तरह से जानती थी इसलिए उस भाव से भावित होकर के मीरा बोली हमने तो सुना है किसी वृंदावन में किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है श्री कृष्ण के सिवा यहां सब गोपिया ही गोपीय हैं, यह दूसरा पुरुष कहां से आ गया है जो नारी का मुख नहीं देखता यहां तो सब नारी है कोई दाढ़ी वाली नारी कोई साड़ी वाली नारी है सब नारियां ही सब गोपियां हैं वृंदावन में ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया अंतरंग बात संतों की जो है जब जी गोस्वामी ने सुनी अरे ये स्त्री साधारण नहीं हो सकती अब ये नारी नहीं है ये कोई गोपी है निकुंज में इसका प्रवेश है इस गुड़ रहस्य को तभी तो जानती है इसकी ओजस्वी वाणी इसका तेज इसका प्रभाव और इसकी बात रहस्य की जो हर व्यक्ति नहीं जानता यह संतों की अंतरंग बात है यह नारी जानती है अब यह नारी नहीं रही जैसे वृंदावन में रहकर साधना करते करते मैं पुरुष नहीं रहा यह भी नारी नहीं रही ये भी सखी हो गई है अब तो उसको अवश्य ही मिलना है इसलिए कुटिया छोड़कर के बाहर आए दोनों भक्तों का परस्पर दर्शन हुआ मिलन हुआ वार्तालाप हृदय से लगा दिया बेटी कहकर के अपने पास रखा रात्रि को मीरा विश्राम करती जब दिव्य भाव प्राप्त हो जाता दिव्य रास में सम्मिलित तो हो जाती माधवी सखी बनकर दिव्य लीलाओं में मीरा का प्रवेश पहले से हो चुका था दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन के प्रभु का मिलन हो एक दिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने गई मीराबाई दिव्य निकुंजों के दर्शन हुए मीराबाई को गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते तर गई हैं माधवी सखी के भाव में राधा रानी के दर्शनों में हैं ललता जी ने कराए दर्शन मिलन हुआ है राधा रानी का उसके बाद ललता जी से कहा राधा रानी ने अब इसको छोड़ा बाहर और कुछ कान में ललता जी ने ललता जी के कहा राधा रानी ने ललता जी सुनकर के माधवी सखी को बाहर लाई निकुं से निकुं से बाहर जो ही आई उसी समय मीरा के भाव में फिर प्रकृतिस्थ हो गई सामने ललता जी खड़ी ललता जी ने मीरा से कहा कि मीरा दुख नहीं मनाना हमारी स्वामी राधारानी जिसको एक बार अपना लेते कभी उसका त्याग नहीं करते ध्यान रखना लेकिन आज मेरी बात सुनकर के आपको लगेगा कि राधारानी कितनी निष्ठुर है लेकिन वो निष्ठुर नहीं है यह भी आपके भाव का परिपाक करने के लिए ऐसा कर रही है मेरे कान में जो मेरे स्वामी राधिका जी ने जो कहा है उसको सुनो कि तुम्हारा भाव जो है कृष्ण के प्रति वो हम सखियों से मेल नहीं खाता तुम कृष्ण को पति मानती हो और हम सखियां पति नहीं मानती हमारी वो प्रियतम हैं हम युगल उपासक हैं हम राधा रानी की सेविकाएं हैं श्री कृष्ण हमारी स्वामिनी के प्रियतम हैं इसलिए हमारे लिए जैसे स्वामिनी है वैसी श्री कृष्ण है हम युगल को रि जाती है हम सब सखी है ये हमारा भाव है लेकिन तुम्हारे भीतर सखी भाव नहीं है मापेवी तुम्हारे भीतर भाव है पत्नी का तुमने कृष्ण को पति माना है जबकि हम सखियों के कृष्ण पति नहीं हमारे स्वामी हैं राधा रानी हमारी स्वामिनी है ये दोनों प्रिया प्रीतम जिनको में लाड़ लडाती रहती दोनों की परस्पर की क्रीडा ही हमारे जीवन का आहार है हमारी संजीवनी बूटिया हम नेत्रों से दोनों की रसमय क्रीडा का पान करते रहते हैं नैनन ही के द्वारण लाए लियन माही बसाए लेकिन तुम्हारा भाव ऐसा नहीं है तुम में अभी सखी भाव नहीं है तुम्हें तो पत्नी का भाव है तुमने कहा भी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई तुमने कृष्ण को पति माना तो मैं आपसे पूछती हूं कि राधा को क्या मानोगी अगर कृष्ण को पति माना तो राधा को सो तो मानना पड़ेगा और हम सब राधा रानी की दासी हैं उनकी सहेली हैं उनकी सखी हैं उनकी अनुचरिया हैं भला आपका हमारे संग कैसे निर्वाह होगा उस युगलरस को तुम प्राप्त करने की अब अधिकारी नहीं हुई तो श्री कृष्ण से तुम्हारा विवाह होगा उस ब्रह्मांड में उनकी पत्नी बनोगी पटरानी बनोगी उसके बाद फिर तुम्हारा निकुंज में प्रवेश होगा माधवी के रूप में एक बार तुम कृष्ण की पटरानी बनो ये राधा रानी की आज्ञा है आपके लिए क्योंकि पहले तुम्हारा भाव पत्नी का था इसलिए राधानी पहले तुमको कृष्ण की पत्नी ही बनाएगी उसके बाद तुमको ये रस रस राधानी देंगे ये निकुंज रस ये युगल रस ये युगल रस आपकी धरोहर है मेरे पास इससे पहले पूर्व में जो तुम्हारा भाव है था पत्नी का उस भाव को पुष्ट कर उसी भाव से प्रियतम श्री कृष्ण का मिलन होगा फिर तुमका सखी भाव प्राप्त होगा मीरा दुखी तो हुई लेकिन अपनी स्वामी की आज्ञा कैसे टाल दे? फिर मीरा वापस गोवर्धन से वृंदावन आई है जी गोस्वामी जी को कहा मैं द्वारिका जा रही हूं जिनको पिता तुल्य मानती थी अपने हृदयगत बात नहीं बताई भाव को छिपाया और कहा कि मैं जा रही हूं द्वारिका के लिए मेरे ठाकुर गिरधर गोपाल ये ब्रज के ठाकुर है इसको आप इसी वृंदावन में यहीं पर रखो अपने पास अपने गिरधर गोपाल जो नागों से प्रकट हो वृंदावन में छोड़ कर चले गए ये ब्रज के ठाकुर जाओ तो कभी दर्शन करना मीरा के मंदिर में वो कुटिया आज भी है जिसमें मीरा ने अनेक लीलाओं के दर्शन किए थे मीरा की जो साधना स्थली रही है जिस कमरे में मीरा रही है आज भी वो कमरा है जिन्होंने दर्शन के जरा हाथ खड़े करें मीरा अरे बहुत लोग हैं मीरा के मंदिर के जिन्होंने दर्शन किया बहुत लोग हैं आज भी वो शालीग्राम स्वरूप श्री उनके गिरिधर गोपाल जो नागों से प्रकट हुए थे वृंदावन में विराजमान मीरा के मंदिर ठाकुर जी को वृंदावन में स्थापित करके मीरा जीव गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर के द्वारिका गली चले कई महीनों की पैदल यात्रा से करके पहुंची द्वारिका आज मीरा को चोड़ छोड़े कई महीनों हो गए अकाल पड़ा वह भूख मरी फैल गई हरोज़ लाशें लाशे जलने लगे चिता में राणा व्याकुल हुए ब्राह्मणों को बुलाया भक्तों को बुलाया राणा समझ गया मीरा को मैंने बहुत सताया है उसे सताने का फल सारे मारवाड़ ने क्या किया जाए ब्राह्मण ने कहा एक उपाय है कैसी भी करके मीरा को लौटा लाओ जब तक मीरा नहीं आएगी मेवाड़ में तब तक महाराज कुशल मंगल नहीं है सवार तैयार किए आए वृंदावन में सवार ढूंढा मीरा को अंत में लगा पता कि आ नहीं है द्वारिका चली गई फिर घोड़े दौड़ाए पहुंचे द्वारिकापुरी मीरा को ढूंढ लिया गया सोच रहे थे कि मीरा अस्त व्यस्त स्थिति में होगी दीन दुखी होगी विपत्ति में होगी कितना मलिन मुख हो गया होगा कितना जर्जर शरीर हो गया होगा मीरा का सोच रहे थे गुरु घुड़स्वर लेकिन देखा मीरा की उस मस्ती को मीरा गिर्द द्वारिकाधी रण छोड़ रहा है कि मंदिर में नित कर रही थी मीरा की वो मस्ती वो आनंद पांव में घुंगू छम छम आवाज ही बंद नहीं हो रही थी सोचा थी कब तो पायल की चम -चम की आवाज बंद हो गई होगी लेकिन वही मस्त पग घुंगू बांध मैं तो नाचूंगी लोक लाज कुल की मर्यादा तामे एक ना रखूंगी पग बांध मैं तो मस्ती देखी घोड़ों से उतरे सैनिकों ने प्रणाम किया लौटने के लिए प्रार्थना की मीरा ने स्वीकार नहीं किया मैं अब लौट के नहीं जाऊंगी आ गई हूं अपने गिरिधर गोपाल के पास बहुत मनाया मीरा माने लौट गए सैनिक वापस विक्रम सिंह को बताया विक्रम सिंह ने कहा अपराधी तो मैं हूं मीरा कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक मीरा माफ नहीं करेगी मुझको मैं जाऊंगा संतों की भक्तों की ब्राह्मणों की मंडली को तैयार किया रथों पर बैठकर कर पहुंचे हैं द्वारकापुरी के लिए देखा मीरा नृत्य कर रही थी भक्त समाज बैठा हुआ था सब गायन करे थे ताली बजा रहे थे मीरा मस्ती में आनंद में भंग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात वो मस्ती कहां उतरने वाले ये तो प्रेम की बात है उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है यहां सर देके होते हैं सौदे आश की इतनी सस्ती नहीं है मोहब्बत वो खजाना है मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता पाई जितनी भी दौलत उसे कोई गम नहीं होता मोहब्बत माई नहीं अल्फाज में लाई नहीं जाती ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती देव नारद जी प्रेम के ऊपर चौरासी सूत्र लिखते हैं देव नारद जी का एक ग्रंथ लिखा हुआ जिसका नाम है प्रेम सूत्र प्रेम के ऊपर नारद भक्ति दर्शन उसमें एक सूत्र है प्रेम का स्वरूप कैसा है प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है स्थिर नहीं रहता कम का तो प्रश्न ही नहीं प्रत्येक्षण बढ़ता रहता है और श्री कृष्ण की माधुरी भी प्रत्येक्षण बढ़ती रहती है जिसने आज कृष्ण के दर्शन किए और जब वो कल करेगा तो आज वाले नहीं मिलेंगे आज से भी अधिक सुंदर होंगे दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव दिन प्रतिदिन उनका रूप माधुर्य बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन प्रेम माधुर्य बढ़ता रहता है मीरा उस रस में डूबी थी विक्रम सिंह रथ से कुदे हैं धड़ाम से मीरा के चरणों में गिर पड़े देवी मुझको क्षमा कर दो मैं अपराधी हूं आचल पसार के बोले कि क्षमा की भीख मांगने आया हूं मुझको क्षमा कर दो बहुत हो गया अब लौट के चलो वापस। चलो मीरा अब लौट चलो मेरी गलती माफ करो दृष्टि करके है मीरा मेरा दिल भी साफ करो कृपा दृष्टि करके है मीरा मेरा दिल भी साफ करो मीरा ने विक्रम सिंह से कहा ना मैं अपनी मर्जी से आई हूं और ना अपनी मर्जी से जाऊंगी मेरा जीवन तो गिरधर गोपाल का हो चुका है अगर मेरे गिरधर गोपाल आज्ञा दें तो मैं जाने को तैयार हूं एक बार अपने गिरधर गोपाल से पूछ लो पुजारियों ने आज्ञा दी मीरा भीतर द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करती है ऊपर से पर्दा लगा देती और ठाकुर जी से प्रार्थना कि प्रभु ये आप क्या कर रहे?